अब भगवान की पांच साल की आयु वृन्दावन का नाम सुनकर कृष्ण भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए बेलगाड़ियों में सामान को लादा और चल दिए श्रीधाम वृंदावन चलो मन श्री वृन्दावन धाम रतेंगे हमारा जी खुद भी अपने मित्र का हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम बोलो भाग श्रीधाम वृंदावन आइए हम भी श्रीधाम चलते हैं वृंदावन भगवान के पीछे नीचे की मानसिक रूप से वृंदावन जाते हैं वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है महलन की सरकार का श्री राधे झु प्यारी है ए, महलन की सरकार का रियाधे जु प्यारी है अरे तू के खामा खाम अरे तू फटके खामा था रखेंगे राधे जा जो ना बधे जा और कर नाम का बोल कर हरी वो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण भगवान श्रीधाम वृंदावन भगवान की पांच साल की आई है भगवान ने वृंदावन अब लीला अर्म की भगवान छह वर्ष के हुए तो भगवान ने कहा मैया हमको तो गैया चला मैया ने कहा छोरा अभी तो सो बालक है अभी तो गैया नहीं चला भगवान रूट गए नाराज हो गए भगवान रूठा हुआ चेहरा भगवान का इतना सुंदर लग रहा था माँ मुस्कुराने लगी बोले ग्वालन बोल छोड़ो गैया तो तुम चलाएगा बोले कन्हैया अभी तो छोटो है पांच साल या छह साल को बालक है इतना गैया नहीं तो बछड़े चला तो अब भगवान ने बछड़े चलाना शुरू कर दिया और भगवान का नाम गोपाल हो गया बोलो गोपाल भगवान कार्तिक मास में हम बताते न हैं न गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बार छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बार छोटो तो मेरो मदन गोपाल, गोपा छोटे छोटे भैया छोटे छोटे बाो तो मेरो मदन गोपाल. Arribo घास का है दूध पी रे गुआ ओ घास गाए गैया दूध पी वे गुआ ए माधन्य का है मेरो मदन गोपा ketesu te nai ya kutesu te wa eto to somero madane go pa jeho Jai ho, aage aage gayi ya, peche peche waah. Oh aage aage gayi ya, peche peche waah. Ye peech mein mero madal gopa. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ए छोटो तो सो मेरो मदन गोपा हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कीैया गोरे गोरे पुआ काली काली गैया गोरे गोरे पुआम वरण मेरो मदन गोपाल हे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बा ए मेरो मदन गोपाल ए चोटो तो, तो मेरो मदन गोपाल हे माखा निखाए मेरो मदन गोपाल हे कैया चलाए मेरो मदन गोपाल ए बंसी बचाई मेरो मदन गोकार मदन गोकार जियो श्याम लाला जियो श्याम शामलाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम पीली तेरी पगड़ी रंग काला मतरोना मत मतेरो का ना उजा ए, ए, ए सुनंदा बुआ जियो जियो श्यामला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जरा इतना पता देखाना कि तेरा रंग काला जो काला हो कर भी से, ओ काला हो कर भी से, तू इतना निराला ला चू इतना बता दे का तेरा रंग काला चूर मैंने काली रात में जन्म लिया मैंने काली रात में जन्म लिया मैंने काली गाय का दूध दिया दातों का बादल काला गाय का रंग भी काला इसीलिए मैं काला इतना बदल काला तेरा रंग काला चू मैंने काली दिया मैंने काली मार दिया मैंने कालिया फन पर नाच किया ऊतना का रंग काला, कालायों का दागों का रंग भी काला इसलिए मैं काला तेरा इतना बता देगा नाम तेरा रंग काला क्यों सकी रोज ही मुझे बुलाती है और माखन मिसरी खिलाती है तकियों का मन भी काला जले का रंग भी काला तो इचलिए मैं काला जरा तो तो तो इतना बता दे का ना तेरा रंग काला तू जरा इतना बता दे का ना तेरा रंग काला तू बोलिए भगवान की गोपाल की हरे कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद भक्तों का धन्यवाद बहुत आनंद मनाया गया आनंद पूर्वक भगवान गैया चला रहे हैं भगवान की गैया में ही एक दृत्य आकर मिल गया वत्त सुर नाम का आ गया भगवान ने दाऊ भैया को कहा नक भगवान ने पकड़े इसके पिछले पैर पछाड़ दिया और भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया बुलभक्त बत्ल भगवान की गर्ग संहिता के अनुसार ये बतसा सुर देवती का पुत्र महाद्वीप प्रमिल था इसलिए ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री विशेष ऋषि के आश्रम पर गया ये उस काम धेनु गाय को लेना चाहता विशेष ऋषि की तो दूर रही बाद ने कामधेनुचाली अरे मूर्ख राक्षस होकर ब्राह्मण का वेश धारण कर मुझे लेने आया जा मैं तुझे श्राप देती हूँ तू राक्षस ही हो जा इस तरह से ये राक्षस हो गया बोलो दीन भगवान ईज भक्त वस्तल भगवान ईज इस तरह से भगवान गुप्त के संग खेल रहे थे उस वक्त जो है बकासा अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया बगुले का रूप लेकर इसने भगवान को पेट में धर लिया भगवान अग्नि है भगवान ने शरीर को अपने तापमान कर लिया इसने भगवान को बाहर उगल दिया भगवान ने अपना पग उसकी निचली चोच पर रखा हाथ से उसकी ऊपरी चोच को पकड़ा भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया फाड़ भगवान ने बकासुर का उद्धार कर दिया बोलवक् वत्ल भगवान की गर्ग संता के वृंदावन कांड के अनुसार हाई देव के का पुत्र था यह उत्तल इसका नाम था जाजली मुनि के आश्रम में जाकर यह उस नदी में मछरियाँ बगल ऋषि ने कहा मुर्खैसे मत करो नहीं माना पकड़ने लगा बोले मछली पकड़ने का बड़ा शौक है मछली खाने का बड़ा शौक है हम तुम्हें श्राफ दे दो तुम खाती खातिरो जितनी खानी मछलियां लेकिन रोने लगा तो उस समय ऋषि को दया आ गया बोले बगुला बनेगा भगवान तुझे चीर देंगे और भगवान तेरा उद्धार कर इसलिए भगवान ने इनका उद्धार कर दिया सकार सेवा का बड़ा सुंदर वर्धन किया गैया चलाते हुए जब श्री कृष्ण थक जाते थे कोई पेड़ की छाया में भगवान बैठ जाए, कुछ गोप वाले क्या करते हैं, कुछ पत्तों से भगवान को पंखा करने लगे पैर दबाते दाऊ भैया बड़े भैया पैर दबाते थे भगवान के, क्यों बड़े भैया पैर क्योंकि बड़े भैया जानते कृष्णा स्कूल भगवान कृष्ण स्वयं भगवान उनकी सेवा करते थे कुछ गाते कुछ बजाते इस तरह से भगवान की सेवा इनके सका करते थे इसलिए ये सता सेवा का यहाँ पर बला सुंदर वर्णन दिया गया बारहवें अध्याय में हम प्रवेश करते दसवीं स्कूल एक दिन अघा सूराया ये भी पूतना का भाई है उस समय जितने भी गोप ग्वाले हैं गैया चलाने के लिए जा रहे थे उस समय सब की माताओं ने कुछ भोजन आदि कोटली में दिया और सब अपना भोजन लेकर चले गए और एक पेड़ से बांध पा आठ बिचोली सब खेले चिक्पन छुपाई खेल दाम भगवान को देंगे देने ग्वाला यहाँ चला गया कोई यहाँ चला गया उस समय कुछ ग्वाले जा रहे हैं तो ये आधा सो अजगर का रूप ढाल कर, कर आया विश्वार को रूप ढाल कर तो मुंह फाड़ कर बैठा है और जीवा को बार बच्चे निकाल रखी है ग्वालों ने कहा बोले बड़ी सुंदर गुफा दिखाई दे रही है यही सुख जाती जैसे छुपने के लिए जाने लगे एक ने कहा, बोले गुफा कम ऐसे लग रहा कुछ अजगर ही मुंह फाड़ कर बैठा है एक ने कहा चिंता की क्या जरूरत है हमारे कन्हैया ने बतास को मार दिया ये भी कोई अजगर हुआ राक्षस हुआ कन्हैया है ने में। चिंता में और चिंता का समाधान भी निकालते आगे बढ़े एक ने कहा बोले इस गुफा की घर की कितनी मुलायम है तो जीवा वो को बैठा हुआ था बोले कारीगर ने बड़ी सुंदर गुफा बना रखी चल रहे आगे गए तो बोले यहाँ पर तो तो उसके साथ बोले ऐसा लगता है शायद नियम होगा गुफा में जाने का जो भी कुछ अपना आहार आदि लाओ पर इस तीले पर लाइफ और अंदर चले एक गोप ने कहा हमें तो लगता है कि कहते हैं कि वृंदावन में कहीं गुफाओं में संत महात्मा समाधि लगाए बैठते है ऐसा लग रहा है की यहाँ इस गुफा में भी संत महात्मा मा, लोग समाधि लगाए बैठे होंगे इतने में इसने अपने श्वास को फेंकना प्राणायाम को छोड़ना आरंभ कर दिया तो बड़ी दुर्गंध आने लगी एक नगा बड़ी दुर्गंध आ रही एक नगा देखो भाई जब महात्मा समाधि में बैठते हैं तो महात्मा को अपने शरीर की सुखी नहीं रहती कोई तो पशु मर गया होगा जा रहे हैं पशु को उठा लेंगे गुफा को साफ कर देंगे जाते जा रहे भगवान का आवाज आ रहा है और सुनना इसी तरह भगवान ग्रंथ के माध्यम से हमें आवाज लगा रहे दियोत्तम खान हमने चोरी जारी प्रगट नारी मदमाद मदिरा क्यों करे उत्तम करे नवला भाव भरे बूतले ग्रंथों के माध्यम से भगवान हमें आवाज नगवा रहे गुरुजनों के द्वारा हमें पैगाम दे रहे हैं चार नियमों का पालन करो मेरे भक्त बनो मेरा भजन करो जब करो लेकिन फिर भी जीव जो है भगवान की बात सुन रहा है पुराणों के द्वारा और ध्यान नहीं दे रहा लेकिन भगवान का वचन है मेरा भक्त अगर पाप के पेट में चला जाए तो मैं पाप के पेट को फाड़कर अपने भक्त को वहाँ से निकाल सकता हूँ काल के मुँह में चले जाए काल को मारकर मैं अपने भक्त को वहाँ से ला सकता हूँ मेरा वचन है मगर अध्याय में कहते हैं अर्जुन घोषणा करो तो पूरे संसार में ढोल बजा सब कुछ नाश हो जाएगा पर मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा भगवान भगवान जैसे आए तो अब इसने अपने मुख को बंद करना आरम कर दिया बड़ा विष का अंदर भी जितने गोप द्वाले थे इसके विशाल विष विश्व मर गए भगवान जब इसके मुख में गए अब इसने मुख बंद कर दिया भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया इसके मापे को फालकर भगवान ने इसका उद्धार कर दिया बोलो दीन बंदो भगवान की परीक्षक ने कहा इनका भी उद्धार गया बोले हाँ इनका भी उद्धार होगा सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक जो भगवान का जब तक करे जब उसका उद्धार हो जाता है जो तो भगवान को पेट में लेकर संसार से खिलका उसका क्या होगा जिसका नाम लेकर जीव भवसागर से पार पारों जाता है वो भगवान पेट में हो तो उसका क्या होगा बोले परीक्षक आश्चर्य की बात तो ये थी हैरान करने वाली भगवान ने आज अकाश को मारा और इन गोप वालों ने एक वर्ष के बाद घर में बताया कि भगवान ने अगर को कृष्ण ने मारा इस सुंदर परिस्थिति बोले ये कैसे हो गया सुखदेव जी कहते राजन देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके पिताजी ने अवतार नहीं लिया ब्रह्मा जी बोले आप, हमारे पिताजी अवतारित हो गए हमें पता ही नहीं वो ना भागवत का पहला अध्याय का पहला श्लोक है पहले स्तर के पहला अध्याय सेने ब्रह्म आदि का वह मुही जानती है भगवान की माया से बड़े बड़े ऋषि देवता क्या हो जाते हैं मोहित हो जाते हैं जैसे अग्नि में जल और जल में थल ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने, लेने के लिए आए हैं अब परीक्षा लेने के लिए खड़े और यहाँ भगवान ने अधासुर को मार दिया ये भी देखा ब्रह्मा जी ने बोले है भगवान ब्रह्मा जी के चार सर एक स्वर बोलता भगवान एक स्वर बोलता लिखी इतने में जब भगवान ने आकाश आकाशवर का उद्धार किया अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा जितने उनके ग्वाल वाले थे उनको जीवित कर दिया और यमुना जी में समने जाकर स्नान किया स्नान करने के बाद जो पेड़ से अपनी पोटलियाँ बांधी हुई थी उनको लेकर आये और जैसे भगवान गोपियों के रास मंडल में होते हैं या भगवान गोप गलों के रास मंडल में बैठे हैं बोलभक्त भगवान की हर गोप वाले को ऐसा लगे कि कृष्ण मेरी ओर मुख कर कर बैठे ब्रह्मा जी का नजारा देख रहे ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान है भोजन मोन होकर करना चाहिए ये तो शोर मचा कर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक सर बोले भाई अदा सुर तो मारा भगवान तू तो हो सकते ठीक इतने में श्रीमती राधा रानी के भैया मधुमंगम श्री धामा श्री ने कोई अचार या कोई मुरब्बा बनाया था यहाँ खाया बोले कन्हैया बड़ो स्वादिष्ट है भगवान ने मुँह से निकाल कर अपने मुंह में डाल दिया ब्रह्मा जी का सब चकरा गया ये भगवान नहीं हो सकता वो झूठा नहीं खाती तो झूठा खाती मोहन होकर भरी करना की तो शोर मचा के चले ये भगवान प्यार के चर सर उसके चक्राने इस जगह को बोले चौमुख जब हम दिल्ली से वृंदावन की तरफ जाते हैं तो दिल्ली वृंदावन के बीच में जगह जगाते सौम्य और भगवान की विशेष कृपा रही हम गोकुल में थे तो गोस्वामी श्री हरिदास महाराज जी गोस्वामी श्री हरिदास महाराज जी की विशेष कृपा रही क्योंकि कुछ साधना करने के लिए कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह भिक्षु बनना पड़ता है और इन्हीं गोस्वामियों के दरवाजे के पार करनी पड़ती है तो ये कुछ भोजन आदि देते हैं तब बड़ी कृपा होती है कई हम पर बड़ी गोस्वामी जी की कृपा हुई कि हरिदास गो जी गोकुल में होते थे गोकुल में है वो अपने घर में ही लेकर ठाट खेती हमें भोजन करवाया और वो आचार्य जो भगवान बड़े शोक से खाते थे तेजी का आचार वो महाराज जी ने हमें खिलाया और आज ऐसा नहीं है देखो तीरथ धाम जो है तीरथ धामों का दर्शन जो होता है वो कानों से होता है ये धामों को आप नजरों से नहीं देख सकते कानों से उनका दर्शन होता है राजा ने क्या आपको क्या, क्या क्या आप भजन करेंगे नमस्कार चलेंगे लेकिन कोई उनकी दाता कहते हैं भाई ये गिरिराज जी है ये भगवान ने उठाया ऐसे किया तब आपको दर्शन होगा कानों के द्वारा तो आप निराश मत हो जो तेजी का आचार मैंने से खाया वो तेजी का आचार आपने से खा लिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम बस इस लीला के बाद विश्राम पर लेकर जाएंगे ज्ञान यज्ञ को तो श्री ब्राह्मण रहता बड़ा स्वादिष्ट हमने आचार बनाया मुंह से निकाल कर खा लिया ब्रह्मा जी बोले भगवान नहीं हो सकता भगवान ने डकार मार दिया अच्छा डकार क्या होता है सिंगल है महाभारत में वो सिंगल देता है अब रोक दो अब आगे कुछ क्षमता गलत हो जाती जाएगी तो भगवान ने मार भी बकार ग्वालों ने कहा देख कर नहीं तीरो पेट भर गयो गैया दूर दूर तक नजर नहीं आ रही तो गैया लेने चले जितने हम भोजन पाले में ये भोजन पाने में लगे भगवान चले गए मौका पाकर ब्रह्मा जी ने चौका मका सब लोग ग्वालों को लिया और अपने ब्रह्म लोक से लेकर भगवान गैया को लेकर आए बोले कहाँ चले गए भगवान समझ रहे सब किया किसका चाहे और भगवान का वचन, भगवान कपिल कहते हैं हे मा देवती जो पद अभिमान करता है मैं उसके पद को छून लेता हूँ जो धन का अभिमान करता है मैं उसके धन को छून लेता हूँ जहाँ उसका अभिमान बढ़ता है मैं उसे ले लेता हूँ और उसको भले के लिए ब्रह्मा जी को क्या अहंकार है मैं पैदा करने वाला हूँ तो भगवान ये बताना चाहते हैं ब्रह्मा जी में निमित्त कारण और उपादान कारण बनने वाला भी और बनाने वाला भी मैं तो भगवान ने ही सब गोप ग्वालों का रूप कर लिया क्षण बने भगवान वस्त्र बने, बने। भारत में तो भगवान का अवतार बताया बोलो वस्त्र अवतार भगवान की वस्त्र तो तक भगवान बन गए अरे यहाँ तक स्वभाव भी बन गए किसी का बच्चा मस्ती मजाक वाला हो और घर में जाए बोलेगे क्या हो होगा यहाँ तक अंगूठा लगाए तो रेखा भी परफेक्ट परफेक्टी भगवान कुछ भी कर सकते हैं एक वर्षों तक भगवान ने बीना करे इसलिए कहते नुहियां के। कोई नहीं जान सकता यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी भी समझ ना सके ये सब क्या हो रहा है मैया के बोलेगा नहीं है तू तो गैया दूर तक नमच चलाया निकट ही रह आज सब लोग गै को लेकर कहाँ ले ले चले गए बछड़ो गिरिराजी चले गए और सारी गैया जो है बछड़े जो है गिरिराजी उत्पाद मचा रहे हैं। मंगिया ने दाऊ भैया को कहा बोले दाऊ देख कर आगे चलिया कहाँ चला गया अब तक लौट करना दाऊ भैया गए तो क्या देख रहे हैं कुछ ग्वालों को लेकर गए सखाओ को लेकर गए गिरिराजी पर बछड़े जो थे उत्पाद मचा रहे कुछ ना कुछ कर उस समय जो ग्वाले जो ग्वाले नहीं अपनी गैया के लिए अपनी जान दे देते हैं अगर उनकी कुछ उत्पाद करती तो उनको मारने का भी वो हक रखते हैं वो मारने के लिए दौड़े जैसी बच्चों को मारने के लिए दौड़े जितने ग्वाले को तो सब बचड़ों से प्रेम करने लगते है गाऊ भैया जी बोले ये क्या हो रहा है और जो बड़े बड़े बछड़े थे जिनको गलियों ने दूध पीना बंद कर पिलाना बंद कर दिया वो भी दूध पिला खूब प्रेम हो रहा है बलराम जी ने सोचा ये प्रेम की बाल कहाँ से आ गई आज वृंदावन में जरा ध्यान तो करें बलराम जी ने ध्यान किया गऊ में बचनों में ग्वालों में सबके अंदर कृष्ण के दृष्ट बगल में भगवान खड़े दाऊ भैया ने बोला कन्हैया ये क्या अब तक जो मैं ध्यान करता था तो मुझे कुछ ऋषि किसी महात्मा का दर्शन होता था आज सब में तुम्हारा दर्शन क्यों हो रहा है बोले हम ही नहीं बोले क्योंकि सुना लिया इसलिए तो इस तरह बलराम जी को पता ना लगा इसलिए कृष्ण ही सब कुछ बने हुए ब्रह्मा जी ने कहा देखो तो शरीर जाकर अरे भगवान बनने का भूत उतरा की नहीं उतरा पर जैसे ही ब्रह्मा जी आए क्या देखते हैं एक एक द्वालों के संग भगवान वही द्वालों के रास मंडल में बैठे और वही आनंद मना रहे हैं ये देखते ब्रह्मा जी चौंके और कन ब्रह्मा जी गए अपने धाम वहाँ पर भी योगा निंद्रा में हैं यहाँ आए देखे हैं वहाँ आए वहाँ भी है इस तरह से ब्रह्मा जी के चार के चार सब चक्राने फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्थिति चालीस लोकों में भगवान की स्थिति अपराध इंद्र का बढ़ लेकिन दंड किसे ब्रह्मा जी इंद्र ने तो बड़ी भयंकर वर्षा करी थी लेकिन आठ श्लोकों में उसने स्तूति करी भगवान प्रसाद ये चालीस श्लोक पर लगे भगवान मुंह धागर भी नहीं देख रहे क्यों इंद्र के अपराध जैसे के अब यहां पर जो है हमें शिक्षा लेनी चाहिए ऐसा क्यों होगा इंद्र ने बहुत बड़ा अपराध किया लेकिन इनके इंद्र के अपराध से क्या हुआ कि जितने जो भगवान के जो अगल बगल जो दूर रहते थे भक्त भगवान सात दिन सात रात जहाँ नजर मारे वही अगल बगल में भगवान के भक्त उनको नजर आते थे प्रसन्न हो गए, पर ब्रह्मा जी के ऊपर लड़ा क्यों होगा भगवान के जो ब्रह्म एक क्षण अपने भक्तों के लिए नहीं दूर रहता तो एक वर्षो तक मेरे भक्तों को मुझसे दूर कर दिया तो विस्तुति कर ब्रह्मा जी बोला करूं तो करूँ क्या तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की स्कूफी करना शुरू कर दी ब्रह्मा जी कहते प्रभु आप इन ब्रजवासियों के कर्ज को नहीं उतार सकते बोले क्यों? बोले ऐसा प्रेम बोले मैं अपना एक लोक दे दूंगा ब्रह्मा जी मुस्कुरा एक लोक दूंगा जो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक जिनके इशारे पर नाचता है वो आपके एक लोक को तो लेकर प्रसन्न हो सकते हैं है क्या इसलिए कहते हैं यही ब्रह्मा जी इस अपराध से मुक्त होने के लिए श्री नाभाजी महाराज बनकर आए और नाभाजी महाराज बनकर भक्त माल की रचना करी अरे भक्त माल तो वो कथा है जिसके आगे भागवत कथा भी फैले महाराज ऐसा ग्रंथ भक्त माल मेरा मुझे बहुत पसंद है ले लेकिन आप भागा उनसे पूरा नहीं पड़ सका तो कुछ प्रसन्न में पढ़ता हूँ भक्तमाल और चेतनिया चरित अमृत के आगे तो ये सब खेल भागवत की कथा भी आपको फिर ठीक ही लगने पड़ जाती क्यों? भगवान के चरित्रों से उत्तम दिव्य चरित्र भगवान के भक्तों के बताए गए इसलिए यही ब्रह्मा जी नाभाजी बनकर आए भक्तों की माला भक्तों का चरित्र लिख कर एक ग्रंथ की रचना करती जिसका नाम हुआ भक्तमाल इस तरह ऐसी ब्रह्मा जी को एक कृपा हो गई एक प्रसंग आता हमारे पूज्य व्यासुरु जी बताते हैं एक समय तो ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया बोले प्रभु हम आपको हमें छुट्टी दी और भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुम छुट्टी करोगे तो संसार कैसे चलेगा बोले नहीं हमें हमें अब छुट्टी चाहिए फिर भगवान ने बोला ब्रह्मा तुम छुट्टी करोगे तो क्या होगा तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता हो तो ब्रह्मा जी अंदर अंदर मुस्कुरा हमारे बिना कुछ नहीं होगा देखो देखो ब्रह्मा जी ने कहा अगर आप हमें छुट्टी नहीं दोगे तो हम आपकी तो नौकरी से रिजाइन देते दिया अब बाय बाय हम जा रहे हैं इतने में जब ब्रह्मा जी जो, जो नौकरी छोड़कर जा रहे थे उन्होंने क्या देखा कुछ ऊटो पर गाड़ी वाले दौड़े दौड़े जा रहे हैं कुछ तो बूढ़े ब्रह्मा जी ने कहा इतने सारे कहा जा रहे हो कौन हो आप बोले फुर्सत नहीं बात करने करनी जवाब नहीं इतने में बूढ़े आ रहे उनका थोड़ा बीमार था वो थोड़े तो तो धीरे धीरे आ रहे थे ब्रह्मा जी ने उनसे पूछ लिया आप कौन है बोले बात करने की फुर्सत नहीं पूछना है तो चलते चलते पूछे लोग बोले बताइए चलते चलते पूछ लो आप सब कौन है सबका एक बेटा सो बोले हम सब ब्रह्मा है हम सब कौन है ब्रह्मा अभी अभी हमें सूचना दी गई है मिली है कि एक ब्रह्मा ने नौकरी से रिजाइन दे दिया हमने कहा भर्ती खाली है तो एप्लीकेशन जमा कराते हमारा लंबा आ जाएगा और तो अच्छी, अच्छा, अच्छी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी हमने तो इसी तरह ब्रह्म विवरत काल में भी एक प्रसंग आता भगवान ने कहा ब्रह्मा जी हम तुमसे कुछ बात करना चाहते तो समान भगवान ने कहा तुम आठ बजे आठ बजे नौ बजे पहुंचे द्वार ने रोक दी। हाँ भी कहाँ जा रहे बोले हम ब्रह्मा बोले तुम ब्रह्मा कितने सारे अंदर बैठे वो कौन है असंख्य ब्रह्मांड हैं? जिनके मालिक श्री कृष्ण हैं और ऐसे भक्त भक्त भगवान को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। तो दिव्य लीला हुई भगवान ने अगासुर का उद्धार कर दिया और श्री द्वाल ने एक वर्षो के बाद घर आरोप जा कर कहा बोले मैया कृष्ण ने अग्सुर को मार दियो भगवान मुस्कुराने लगे कितने भोले इनको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ इस तरह से भगवान को हम नमस्कार करते हैं है गर्भ संहिता के अनुसार ये अग्सुर जो था ये शंका सुर का पुत्र था इसका नाम था अग ये बहुत सुंदर था और कामदेव के जैसे जान पड़ता था एक दिन मल्लेवर पर्वत पर ये गया और अष्टवक्रा मुनि के मुनि को देखकर हंसने लगा तीन जगह से ऋषि तेरे थे, थे अष्टवक्रा मुनि इनकी चाल तो देखो इनके हाल तो देखो ऋषि ने कहा तुमने हमारी चाल बड़ी पसंद ठीक है हम तुम्हें श्राप देते है तुम भी अजगर रह जाओ तुम्हारी भी चाल ऐसी ये ऋषि का श्राप लगा और आज ऋषि की कृपा हो भगवान ने इनका उद्धार कर दिया बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे